पूछे तेरी धर्मशाला है मैं तो आपने बुझाऊ मेरा नाम सुखो नहीं जो समेरा ही तो न लेवाऊँ अरे ओर ठेर खेर देखे नाम मोद कर अरे ओ लक्ष्मी आपका भगत चल जो कछु तू हो तो हो गई भगत कैसे चलूं मारे दंडा कहते न मेरी करकर ढीली कर गयी आराम मर गयी तो सेने कौन सी कसर छोड़ गयी जब तू बागन तक पहुंच गई तो मुँह भी चल भगत चल अब बाबो का मर्द बैर में ऐसे करे? चल बहन तो हो गए नफरे करे तू जी हो गया क्यों ना मरे चलूंगी जब तुम याबाद की हामी भरे बिना बात की। पैसा खर्च न करे और आज से ही मुकदमेबाजी है फूटी ऐसी उठा करे याद सब तो मैं हामी भरू क्या तू जेबर को न झगड़े अरे पर हाँ एक बात तो बता खेर मुकदमे बाजू तो तुम अखरे तो अखरे तो पर ये तेरो खसम फिजूल खर्ची कहा करे बजमा तो पे बिजली परे तो शर्मो ना लगी जीवते तो डोकरी को की गरी दिखाई और मरे पे बारह बोरी की खाड़ करायी जाती तो पे काल बरोही खोकी आई कफन ना हो तो मरे बिना ना का ना फटी आई अरे घर में तो सं तो अब खुद प्रनंद ले है रान रड़ा पो जब काटे जब रडुआ काटू निपुते तो शर्मो ना लगे पराविक युग में तो संख्या करे भैया बंधन को है कि जब तक में हाथ जब तक मेरा तेरह साथ जब खाए के खा से हाथ खेलो तो ना तू मेरो ना मैं तेरह पक्की कहे पक्की कहे तेरे हार जब अपने ही दाम खोते न हो तो प्रखंड का लगी है अरे तो तू वो समझा दे सौ तक लगे जब एक तक चला पर खैर भूले बनिया भेड़ खाई और अब खाऊ तो राम रामदाई मैं तो आज से ही एक पैसा भी जरूर खर्च न करूंगे मेहनत मजदूरी करूंगा धूपों मरूंगो पत्थर <laughs> मेरा पेट तो तुम्हारी बातन से ही भर गयो गहना बांस कू आभार में गयो जब तू मुकदमेबाजिए छोड़कर तू तैयार है तो मेरे को गहने को समय अब चार है चाहे रात या लौटा दे और चाहे देख के सरजाए चुकाए जब तेरा ऐसा विचार तो मैं मेरी बात का सुख तो मेरी जिंदगी झिटकार या समझते बधा रहे अब समझे वैसे ही रो अभी मेरे कंगना फेली मेरी अलगेली